सुहासर पिया संग में सुतियो नैन वाला सानी निकरी गए घर से जस पनिहार धरे सिर गागर सुरती नटरे बतरावत सबसे धर्मदास बिन करजोरी साहब कबीर को पावे भाग से परमात्मा सिर्फ जागृत चित्त में ही आवास कर सकता है सोए हुए चित्त में नहीं तो जब तुम जागते हो तब उसे पाते हो गरीब जब तुम सो जाते हो तब वो दूर हो जाता है जैसे तुम्हारी मूर्छा आई परमात्मा से संबंध टूट गया जैसे ही मूर्छा हटी संबंध जुड़ गया सुरति चाहिए सुरति यानी होश सुरति शब्द आया है बुद्ध के इस स्मृति शब्द से बुद्ध ने बहुत जोर दिया है समा सती सम्यक स्मृति पर ठीक ठीक होश से जियो वही शब्द बुद्ध का स्मृति धीरे धीरे धीरे धीरे बदलते बदलते रूप संतों का सुरती हो गया सुरती का अर्थ होता है भीतर रोशनी हो जागरण हो तुम सोए ही सोए हो तुम स्वयं ही सुबह उठाते हो कामधाम भी कर लेते हो बाजार भी हो आते हो दुकान भी चला लेते हो मगर तुम्हारी नींद नहीं टूटती ये कौन सी नींद है ये नींद है आत्मविस्मरण की तुम्हें अपनी याद नहीं और तुम्हें सब याद है तुम्हें दूसरे दिखाई पड़ते हैं सिर्फ तुम ही तुमको नहीं दिखाई पड़ते तुम्हारी आंखें दूसरों को देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती भीतर नहीं मुड़ती तो स्वयं को देखें कैसे तुम बाहर ही बाहर झांकते रहते हो अपने भीतर टटोलते ही नहीं तो होश आए कहां से धनी धर्मदास कहते निस्वासर प्रिया संग मैं सोती सूत्यू चाहती थी कि तुम जब मिल जाते हो तो रात दिन तुम्हारे साथ सो तुम्हारे साथ रहूं तुम्हारी छाया हो जाऊं तुम्हारे साथ एकात्म हो जाए मगर एक बड़ी मुश्किल है नैन अल निकल गए घर से इधर मेरी आंख झपकी कि तुम नदारत जागरण परमात्मा के होने की शर्त है होश परमात्मा के होने की शर्त कहो ध्यान या जो नाम तुम्हें पसंद हो लेकिन ध्यान के मंदिर में ही परमात्मा विराजमान होता है ध्यान के सिंहासन पर ही विराजमान होता है ध्यान का इससे प्यारा और कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता है जस पनिहार धरे सिर गागर सुरती न टरे बतरावत सबसे ये ध्यान की परिभाषा है सुगम सीधी साफ सूक्ष्म और ध्यान की पूरी आत्मा इसमें समा जाती जस पनिहार धरे सिर गागर तुमने कभी देखा गांव में ग्रामीण स्त्रियां सिर पर गागर रख के पानी भर के कुएं से लौटती या नदी तट से हाथ भी नहीं लगाती गपशप भी करती बातचीत करती है गीत भी गाती हैं हंसी हाँ ठिटोली भी करती राह पर कोई मिल जाता उससे भी बातचीत हो जाती साथ में चलती सहेलियों से भी बात होती और गागर सिर पर रखी और हाथ का सहारा भी नहीं दिया हुआ है लेकिन भीतर होश बना रहता कि गागर सिर पर है। तुमने एक प्रसिद्ध कहानी शायद सुनी हो एक युवा सन्यासी अपने गुरु के आश्रम में वर्षों तक रहा लेकिन ध्यान उपलब्ध ना हो सका गुरु ने कहा तू ऐसा कर इस देश का जो सम्राट है अब तू उसके पास चला जा वहीं तू सीख सके तो सीख सके उस युवक ने कहा आप जैसे परम ज्ञानी के पास रहकर मैं न सीख सका तो एक संसारी सम्राट के पास कैसे सीख सकूंगा गुरु ने कहा तू मेरी मान तूने मेरी अब तक नहीं मानी इसलिए नहीं सीख सका अब भी तू नहीं मान रहा है तू जा अब जब गुरु ने ऐसा कहा तो बेमन से वो गया सोचता तो था कि यहां क्या मिलेगा इस सम्राट को तो मैं ही कुछ सिखा सकता हूं इतने दिन वेद पाठ किया उपनिषि कंठस्थ थे गीता याद है इसको तो मैं ही सिखा दूंगा गया सम्राट के पास जब पहुंचा तो महात्मा आया है दूर आश्रम से जंगल से पुरानी कहानी है तो तच्छ उसे ले जाया गया देख के तो दंग रह गया उसकी अपनी धारणाएं ही सत्य सिद्ध हुई सोचा मन में कि गुरु को कुछ पता नहीं वो जंगल में रहते हैं उन्हें मालूम नहीं यहां क्या चल रहा है सम्राट बैठा था अपने दरबार में शराब के दौर चल रहे थे वैश्य नाच रही थी उस ने कहा सं करिए मेरे गुरु ने जिदगी इसलिए मैं आ गया हूं और अभी लौट जाता हूं क्योंकि ऐसी पाप की जगह में मैं खड़ा भी नहीं होना चाहता सम्राट ने कहा आप आ गए बड़ी कृपा की। पर उन्होंने भेजा है आपके गुरु ने उन्हें मैं जानता हूं उन्होंने भेजा है तो किसी कारण से भेजा है अब आ ही गए तो रात तो रोकी जाए सुबह फिर बैठ के आराम से बात कर लेंगे और फिर आपको जंगल वापिस पहुंचवा देंगे रथ जाकर छोड़ आएगा उसने भी सोचा कि थका मांदा है फिर अब चलना रात सो जाना ही ठीक है सुबह रथ पर लौट जाएगा रात सो गया सब तरह से उसका स्वागत किया गया सम्राट ने खुद बैठकर पंखा झला जब वो भोजन कर रहा था अच्छे से अच्छा भोजन जो श्रेष्ठतम भवन का हिस्सा था उसमें उसे ठहराया गया सुंदर से सुंदर सेज बिछाई गई जैसी सेज उसने देखी भी नहीं थी कभी उस पर सोया लेकिन रात भर सो न सका सुबह सम्राट ने पूछा नींद तो ठीक से आई उसने कहा आप मजाक करते मेरी आंखें देख लाल हो रही सूझ गई आपने भी खूब मजाक किया सम्राट ने कहा हुआ क्या उस युवक ने कहा नींद आती कैसे सेज तो सुंदर थी और खूब गहरी नींद आ सकती थी मगर मेरी छाती पर ऊपर एक नंगी तलवार लटकी और कच्चे धागे में बंधी उसकी याद नहीं भूली आंख बंद करूं तो भी दिखाई पड़े डरा डरा रहा कब गिर जाए कब खतरा हो जाए उतारने की भी कोशिश की लेकिन इतनी ऊंची टांगी है कि उस तक पहुंच भी नहीं सका यह भी खूब मजाक रही सम्राट ने कहा जैसे पूरी रात तलवार की याद बनी रही ऐसी ही जब तुम्हें 24 घड़ी स्वयं की याद बनी रहेगी तब ध्यान होगा अब तुम जा सकते हो ध्यान का अर्थ होता है स्वाबोध बना रहे तो पनिहारे लाती है पानी बात भी करती है मगर ध्यान बना रहता है कि, कि सिर पर गागर है गिरना चाहे एक भीतरी तल पर संभाले रहती संभाले रहती संभाले रहती जस पनिहार धरे सिर गागर सुरती न टरे एक क्षण को भूलती नहीं सुरती न टे बतरावत सबसे और सबसे बातचीत करती है लेकिन बातचीत के बीच में ही बातचीत की गहराई में ही सुरती बनी रहती है ऐसी जब तुम्हारी याद होगी स्वस्मरण होगा तब परमात्मा तुम्हारी तरफ पीठ नहीं करेगा गांठ परी पिया बोले ना हमसे निस्वासर प्रिया संग में सूति मिलन भी हो जाता है क्षण भर को झलक भी मिलती है आकांक्षा भी बंधती है कि साथ ही रहूं अब साथ ही सो अब साथ ही उठू बैठू नैन अलसाई निकल गए घर से लेकिन इधर जरा सी झलक लगी कि परमात्मा कब खो जाता है पता भी नहीं पड़ता एक रोशनी सी दिल में थी वह भी नहीं रही वह क्या गए चरागे तमन्ना बुझा गए और उनके जाते ही सब अंधेरा हो जाता है उनके होते प्रकाश है उनके जाते अंधेरा है इसलिए उपनिषद गाते तम सोमा ज्योतिर्गमें हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो कुरान कहती है परमात्मा प्रकाश है। बाइबिल भी वही कहती है, वेद भी वही कहते हैं। सभी ने परमात्मा को प्रकाश के साथ तादात्म्य किया क्यों क्योंकि जहां परमात्मा होता वहां प्रकाश होता एक आभा तुम्हारे भीतर जलती रहती स्रोत रहित बिन बाती बिन तेल तुम्हारे भीतर एक दिया जलता है लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्मृति चूकी जैसे ही तुम्हारी सुरती गई परमात्मा भी गया तुम परमात्मा की फिक्र ना भी करो अगर सिर्फ सुरति संभाल लो तो परमात्मा तुम्हारी फिक्र कर लेगा इसलिए तो कुछ धर्म है जो परमात्मा की चिंता ही नहीं करते सिर्फ सुरती संभालते परमात्मा तो अपने से आ जाता है इसलिए बुद्ध ने परमात्मा को मानने का कोई जोर नहीं दिया और बुद्ध ने कहा तुम मानना भी चाहोगे तो कैसे मानोगे जब तक देखा नहीं मानोगे कैसे तब तक हजार शंकाएं उठेंगी हजार संदेह उठेंगे मन न मालूम कितने कितने तर्क वितर्क के जाल खड़े करेगा देखोगे तो ही मान सकोगे इसलिए उसकी बात ही मत करो जो तुम कर सकते हो वो करो तुम ये कर सकते हो कि स्वरती को जगा सकते हो ध्यान पैदा कर सकते हो ध्यान की रोशनी आ जाए तो तुम अचानक पाओगे परमात्मा आ गए। तुम्हारे खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ती जिसके ख्याल में हूं गुम उसको भी कुछ ख्याल है मेरे लिए यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है नहीं लेकिन इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं अगर तुम उसके ख्याल में गुम हो अगर तुम उसके ख्याल में जगे हो अगर उसका ख्याल तुम्हारी स्मृति बन गया है सातत्य सद गया है तो तुम उसकी चिंता छोड़ दो वह अपने आप अनायास आ जाएगा इससे तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी बुद्ध ने महावीर ने पतंजलि ने कपिल ने इन महर्षियों ने ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं समझी और फिर भी वे नास्तिक नहीं थे ईश्वर को नहीं माना और नास्तिक नहीं थे क्योंकि उन्होंने मौलिक बात स्वीकार की सूरत थी फिर ईश्वर उसका परिणाम है दुनिया में ईश्वर को पाने के दो उपाय एक गलत और एक सही गलत उपाय है ईश्वर को मानो पहले फिर खोजो और सही उपाय है पहले खोजो फिर मानो जो मान लेता है पहले फिर खोजने जाता है वो खोजेगा क्या खोजने को बचा क्या वो अपनी ही मान्यता के प्रतिफलन उपलब्ध कर लेगा तुम्हारा मन जिन बातों को मान लिया है उनके सपने देखने लगेगा तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कृष्ण की कल्पना प्रगाढ़ होने लगेगी और तुम्हारी कल्पना में कृष्ण के दर्शन होने लगेंगे यह वास्तविक परमात्मा का अनुभव नहीं या तुम राम को मानते हो तो धनुधारी राम खड़े हो जाएंगे कल्पना में लेकिन यह तुम्हारी ही कल्पना का खेल है वास्तविक परमात्मा ना तो धनुर्धारी है ना मोर मुकुट बांधे है वास्तविक परमात्मा तो एक ऐसा अनिर्वचनीय अनुभव है जिसका कोई रूप नहीं जिसका कोई रंग नहीं जिसका कोई गुण नहीं वास्तविक परमात्मा तो तभी अनुभव होता है जब तुम्हारा चित्त सब धारणाओं से शून्य होता है सुरती की अवस्था में चित्त सब धारणाओं से शून्य हो जाता है तुम स्वयं को जगाने की चेष्टा में लगे रहो चलो तो होश पूर्वक उठो तो होश पूर्वक सूफी फकीर अक्सर अपने शिष्यों को इस बात को समझाने के लिए पहाड़ों की कगार पर ले जाते रहे और ऐसे रास्तों पर चलाते रहे जहां अगर तुम एक क्षण को भी बेहोश हुए तो गिर जाओगे खड्ड में जहां होश संभाल के चलना पड़ता है और जब तुम होश संभाल के चलते हो तो फकीर तुमसे कहता है कि यही होश तुम्हारी जिंदगी भर समझा रहे तुमने देखा अगर कोई आदमी अचानक छाती पे छुरा लेके आ जाए तो उस क्षण में सब विचार खो जाते उस क्षण क्या होता है जब सब विचार खो जाते तब एक अपूर्व होश होता है इस खतरे के कारण तुम तंद्रा में नहीं रह सकते मूर्छा में नहीं रह सकते होश आ ही जाएगा एक प्रसिद्ध जैन कथा है सुरती के संबंध में उपयोगी है एक सम्राट अपने बेटे को गुरु के पास भेजा ध्यान सिखाओ मैं बुरा हो गया हूं बाप ने कहा और धन तो व्यर्थ है यह मैंने जिंदगी में जान लिया मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा जितना धन मेरे पास देश में किसी के पास नहीं पद व्यर्थ है और कौन जानेगा मैं सम्राट हूं मैं तुम्हें धन और पद ही नहीं दे जाना चाहता मेरे जीते जी में देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा ध्यान से जुड़ जाए अद्भुत बाप रहा होगा जो बाप अपने बेटे को ध्यान से जोड़ना चाहे वही बाप है बाप जैसा बाप रहा होगा क्योंकि इससे बड़ी कोई संपदा बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता तुम्हारा तो बेटा ध्यान करने जाने लगे तो तुम उसे रुकावट डालना शुरू कर देते तुम घबराते हो कि कहीं ध्यान इत्यादि में न फंस जाए पढ़ाई लिखाई करो सिनेमा जाए चलेगा नाच गाना सुने चलेगा लेकिन ध्यान में ना उलझ जाए क्योंकि घबराहट लगती कि वो रास्ता तो अगम का रास्ता है उसमें पता नहीं खो ना जाए कहीं उलझ ना जाए इधर मेरे पास लोग आ जाते हैं उनके बाप आ जाते हैं उनके ही पीछे वो कहते हमारा बेटा इधर आ रहा आप किसी तरह रोकिए उलझ ना जाए अभी तो संसार में रहना है अभी अभी तो उसकी शादी हुई है अभी अभी तो नौकरी लगी अभी ध्यान की क्या जरूरत ध्यान तो बुढ़ापे में करना चाहिए एक युवक ने सन्यास लिया उसके पिता कोई पचहत्तर साल की उम्र के बूढ़े आदमी वो मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं करते युवकों को सन्यास देते आप इसको सन्यास इसका वापिस ले और ये किसी और की सुनता नहीं आपकी ही सुनेगा मैं आपसे अर्जी करता हूं कि इसका सन्यास वापिस ले सन्यास तो बुढ़ापे में लेने की चीज है उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक मैं वापिस लेता हूं आप सन्यास लेते आपकी तो उम्र पचहत्तर साल की हो गई आप सन्यास ले लो इसको मैं छुट्टी दे देता हूं बदले में कोई तो चाहिए वो कहने लगे सोचना पड़ेगा तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा तुम कहते हो बुढ़ापे में संन्यास तुम पचहत्तर के हो गए बुढ़ापा कब आएगा बहानेबाजी कर रहे हो सिर्फ इसको टालने के लिए कि इसका सन्यास हटाने के लिए बुढ़ापे में ले लेना अभी तो छूट और बुढ़ापा तुम्हारा आ गया है अगर तुम ईमानदार हो अपने वचन में तो तुम सन्यास ले लो मैं इसको छुट्टी दे देता हूं वो फिर दोबारा नहीं आए सोचने गए हैं आज कोई साल भर हो गया उनका कोई पता नहीं आदमी बहाने करता टालता उस बाप ने अपने बेटे को ध्यान करने सीखा और कहा कि जल्दी करना पूरी चेष्टा लगाना क्योंकि मैं बूढ़ा हुआ हूं मैं तेरी आंख में ध्यान की झलक देख के मरना चाहता हूं। जो उस देश का सबसे बड़ा सदगुरु था उसके पास भेजा बेटा बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो सदगुरु असल में ध्यान सिखाने का काम ही नहीं करता था वो तो तलवार चलाने की कला में सबसे ज्यादा निष्णात व्यक्ति था वो जरा हैरान हुआ कि तलवार चलाना सिखाता है ये आदमी इसके पास मुझे ध्यान कर, सीखने के लिए भेजा जा रहा लेकिन पिता भेजते ठीक ही भेजते होंगे जब वो गुरु के पास गया तो उसने कहा गुरु को कि मेरे पिता बूढ़े हैं और उन्होंने कहा जल्दी सीख के आ जाना कितना समय लगेगा गुरु ने कहा समय की सीमा हो तो तू अभी लौट जा क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है कभी क्षण हो जाती कभी वर्षों लग जाते इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती ये सब तुझ पर निर्भर है कि कितना तू श्रम करेगा और धैर्य तो चाहिए होगा अनंत धैर्य चाहिए होगा तो या तो अभी लौट जा या सब मुझ पे छोड़ दे बीच का नहीं चलेगा बाप ने कहा था लौट के तो आना ही मत जब तक ध्यान ना सीख ले तो झुकना पड़ा गुरु के चरण में कहा ठीक है गुरु ने कहा बस, तो बस तू आश्रम में बुहारी लगाने का काम शुरू कर उसकी तो छाती बैठ गई पहले तो ये आदमी तलवार चलाना सिखाता है इसके बाद ध्यान सिखाने भेजा है यही कुछ साफ नहीं मालूम पड़ता कि मामला क्या है और अब यह कह रहा है आश्रम में बुहारी लगाना शुरू कर सम्राट का बेटा और बुहारी लगाने से ध्यान कैसे आएगा लेकिन अब बाप ने भेज दिया समर्पण कर दिया उसने गुरु को तो बुहारी लगानी शुरू कर दी बुहारी लगा रहा था दूसरे दिन और जैसे तुम लगाओगे बुहारी सोए सोए हजार विचारों में खोए खोए ऐसा ही लगा रहा था गुरु पीछे से आया और एक लकड़ी की तलवार से उस पर हमला कर दिया पीछे से आती भारी चोट लगी चौंक के खड़ा हो गया किम कर्तव्य विमूल के ये मामला क्या उसने पूछा ये बात क्या है आप होश में हैं? आप मुझे मारे क्यों गुरु ने कहा यह तो अवरोध चलेगा तुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी तू होश रख ये तो कभी भी मौके बेमौके चलेगा यह तो तेरे ध्यान का पाठ है फिर कठिनाइयां शुरू हुई लेकिन उन्हें कठिनाइयों से रास्ता बना गुरु कब हमला कर दे पता ना चले उसकी चाल भी ऐसी धीमी थी कि पैर की आवाज ना हो बुहारी लगा रहा है युवक या खाना खा रहा है या किताब पढ़ रहा है वो पीछे से आ जाए इधर उधर से आ जाए और हमला कर दे चोट पे चोट पड़ने लगी घाव पे घाव होने लगे लकड़ी की ही तलवार मगर फिर भी तो चोट तो हो धीरे धीरे हो संभालना ही पड़ा कोई और उपाय ना था किताब भी पढ़ता रहे और ख्याल भी रखे कि आते ही होगा जस पनिहार धरे सिर काकर बुहारी लगा रहा है अब मगर कब आ जाए गुरुदेव कुछ पता नहीं तीन महीने में यह हालत आ गई कि कितने ही धीमे गुरु आए वो झट मुड़ के खड़ा हो जाए तीन महीने में वो वक्त आ गया कि चोट करना मुश्किल हो गई उसको कभी बेहोश पाना मुश्किल हो गया एक दिन रात सोया था कि नींद में गुरु ने हमला कर दिया वो तो उठ के बैठ गया उसने कहा ये जरा जरूर से ज्यादा हो गई अब क्या मुझे सोने भी ना दोगे उसने कहा दूसरा पाठ शुरू होता अब दिन में तो तू सध गया अब रात में सदना लेकिन अब शिष्य को भी समझ में तो बात आने लगी थी ये तीन महीने में तकलीफ तो बहुत हुई थी लेकिन तीन महीने में जो जागरण फला था उसका सुख अपूर्व था ऐसी शांति कभी जानी नहीं थी ऐसा सन्नाटा विचार तो कहां खो गए थे पता ही ना चलता था जैसे दिया जल जाए अंधेरा खो जाता है ऐसे ही ध्यान जग जाए तो विचार खो जाते न वासना उठती थी न चाह उठती थी न चिंता उठती थी जगह ही नहीं थी सदा हो सदा था तो अब समझ में तो आने लगा था कि गुरु जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है तो अब यह तो कह नहीं सकता था कि कि मुझे सताओ मत राजी हो गए रात हमले शुरू हो गए वो बूढ़ा कब उठाता रात में दो चार आठ दस दफा उसको नींद भी नहीं आती होगी बूढ़ा आदमी उसको नींद का कोई कारण भी नहीं था तीन महीने बीतते बीतते घावों से भर गया शरीर उस युवक लेकिन बात फलित हो गई तीन महीने पूरे होते होते नींद में भी जैसे ही गुरु कदम रखे कमरे में कि खोल दे वो कहे कि बस महाराज में जा नाह कष्ट ना करें तीन महीने पूरे होने पर गुरु एक दिन नकली तलवार फेंक के असली तलवार ले आ उस युवक ने कहा आप अब मारी डालोगे नकली तो ऐसा था कि चोट लगती थी भर जाती थी असली तलवार गुरु ने कहा अब तू जानता है कि नींद में भी घटना घट गई अब तू नींद में भी जागा रहता है इसी को कृष्ण ने कहा है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सई में यह अर्थ है उस वचन का जब सब सो जाते हैं तब भी सई में जागता है इसका मतलब यह नहीं कि वो आंखें खोले पड़ा रहता है आंख लगी रहती शरीर सोया रहता फिर भी, भी भीतर कोई जागता है भीतर एक जागरण सतत बना रहता है गुरु ने कहा, तू घबरा मत और उसे बात बाद जिसने भी लगी थी अब इन तीन महीनों में जो घटा था वो तो इतना गहरा था स्वप्न तक खो गए थे विचार खो गए स्वप्न खो गए सन्नाटा ही सन्नाटा था रात और दिन एक अपूर्व शून्यता भीतर जग रही थी उस सुनीता का आनंद फलने लगा था पहले तीन महीने में शांति मिली थी इन दूसरे तीन महीनों में आनंद की पहली झलक मिलने शुरू हो गई थी झोंका आ जाता था आनंद का जैसे वसंत आ गया फूल खिल जाते थे असली तलवार अब तो जागना और भी सजगता का हो गया तीन महीने गुरु ने असली तलवार लेकर उसके पीछा किया लेकिन एक भी बार चोट करने का मौका ना पा सके तीन महीने पूरे हो जाने पर एक दिन गुरु बैठा वृक्ष के नीचे किताब पढ़ रहा था उस युवक को ख्याल आया कि बूढ़ा मुझे नौ महीने से सता रहा है यद्यपि परिणाम भारी हुए हैं इसमें कोई शख्स सुबह जो नौ महीने में मिला नौ जन्मों में नहीं मिलता लेकिन ये मुझे इतना सताता है कभी मैं भी तो उस पर हमला करके कर देखू ये भी इतने होश में है या नहीं ऐसा सोच ही रहा था बुहानी लगा तुम्हें उस बूढ़े का कि सुन मैं बूढ़ा आदमी हूं ऐसा करना मत वो तो बड़ा चौंका मैंने उसने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं उसने कहा तूने सोचा इतना काफी है तू मेरे पैर की आवाज सुनने लगा नींद में मेरे कमरे में प्रवेश करना हो तुझे पता चल जाता है एक दिन तेरे जीवन में वैसी घड़ी आएगी कि विचार का प्रवेश और उसके भी पग ध्वनि सुनाई पड़ जाती तेरे भीतर विचार आया बस काफी अब तुझे कोई उठा के मुझ बुढ़े आदमी पर करने की जरूरत नहीं गुरु के चरणों में गिर पड़ा युवक ध्यान की अंतिम घड़ी वही है वह समाधि है उस दिन उसके जीवन में पहली दफा समाधि का अनुभव उसे हुआ जिस पनिहार धरे सिर काक सुरत न ट सबसे तुम भी ऐसे चलो ऐसे उठो ऐसे बैठो कि होश सधा रहे और जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हारे पीछे तलवार लेके पड़े मौत तो पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे तलवार लेके उतना क्या काफी नहीं है जरा उसका ही स्मरण करो और होश सद जाएगा जिसको मौत की याद साफ होने लगी वो आदमी होश से भर जाता है इसलिए तो लोग मौत को बात भी नहीं करते मौत की मौत की चर्चा भी नहीं उठाते मौत जैसी महत्वपूर्ण दुनिया की घटना और लोग उसकी बात ही नहीं करते सब तरह की बातें करते हैं मौत को चर्चा के बाहर रखते हैं। मरघट पर भी लोग जाते हैं तो और दूसरी चीजों की बात करते हैं मैं बचपन में मुझे आदत थी कोई मरे मैं मरघट जाता था जो भी मरा गांव में लोग जानने लगे थे कि अगर कोई भी मरा तो मैं जरूर जाऊंगा मरघट मेरे घर के लोग भी जानने लगे थे अगर मैं कहीं दिखाई ना पड़ता दो चार घंटे तो वो समझते मरघट पर खोजो पर वहां में चकित होता मैं तो देखने जाता मौत क्योंकि मौत ठीक ठीक दिखाई पड़ जाए तो ध्यान सुगमता से फल जाता लेकिन वहां में लोगों को बैठे देखता वो बातें कर रहे राजनीति की वो बातें कर रहे बाजार की इधर लाश जल रही है और वो पीठ के गप कर रहे हैं वो गपसप तरकीब है इस जलती हुई लाश को न देखने की मौत को आदमी भुलाना चाहते जो मौत को भुलाता है वही सांसारिक है जो मौत को याद रखता है वही सन्यासी है और जिसको मौत याद है वो जाग ही जाएगा और जो जाग गया परमात्माओं से उपलब्ध है धर्मदास बिन वर्जोरी साहब कबीर को पावे भाग से धर्मदास कहते हैं कि कबीर साहब मिल गए ये परमात्मा का जीता जागता रूप मिल गया ये कबीर मिल गए इनको भाग से पा लिया इन्होंने ही सिखाया जस बनिहार धरे सिर काकश इन्होंने जगाया बड़े भाग की बात इस जगत में सबसे सौभाग्यशाली वही है जिसे गुरु मिल जाए कितना ही कहो उसका भेद खुलता नहीं कितना ही समझाओ वो अनुभव से ही समझ में आता है समझाने से समझ में नहीं आता तुम जानोगे तो ही जानोगे मेरे कहने से नहीं मेरे कहने से इतना ही हो सकता है कि तुम उत्सुक हो जाओ खोज में लग जाओ जिज्ञासा उठे जिज्ञासा मुमुक्षा बने साधक बनो साधक बनते बनते साधु बन जाओ इतना हो सकता है लेकिन उस शब्द का क्या स्वरूप है उसका निर्वचन नहीं हो सकता उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती कोई परिभाषा नहीं हो सकती शब्द भेद नहीं पावे उसके भेद को कभी किसी ने नहीं पाया उसका रहस्य आत्यंतिक है उसमें लोग उतर गए उसको चख लिया है उसको पी लिया है पर फिर गूंगे का गुड़ हो गया फिर लौट के भी आ गए और तुम उनसे पूछो तो उनकी जवान बंद है सभी बुद्ध पुरुष चुप है ऐसा नहीं कि नहीं बोलते है। बोलते हैं लेकिन उस शब्द के बाबत कुछ भी नहीं बोलते उस शब्द तक कैसे पहुंचोगे इस बाबत बोलते विधि बताते हैं, मार्ग बताते हैं। लेकिन जाओगे तो ही जानोगे उधार जानना नहीं हो सकता है निज ही जानना होगा शब्द सुन सुन भेस धरत उसी शब्द को सुनने के कारण दुनिया में संयस्त होते हैं लोग जिनको जरासी भनक पड़ जाती वो अपना वेश बदल लेते हैं संसारी का वेश छोड़ के सन्यासी हो जाते शब्द सुन सुन भेष धरत शब्द कहे अनुरागी उसी शब्द को सुन के कोई भक्त हो जाता है अनुरागी हो जाता प्रभु का खट दर्शन सब शब्द कहते और सारे दर्शन उसी शब्द की तरफ इशारा करते हैं शब्द कहे बैरागी अनुरागी भी वही कहते भक्त भी वही कहते त्यागी भी वही कहते वैरागी भी वही कहते अनुरागी भी वही कहते अलग अलग दिशाओं से लोग आते हैं, लेकिन वो सागर एक है जिसपे पहुंचते है। वो स्रोत एक है शब्दे, काया जग उत्पानी शब्दे, केरी पसारा शब्द से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है ये सारी अभिव्यक्ति शब्द की है ये पक्षियों में गूंजता स्वर ये वृक्षों में चलती हुई हवाओं की सरसर ये झरनों की कलकल -कल, ये सब ये आकाश ये पृथ्वी ये तारे ये सूरज ये मनुष्य ये तुम ये सब उसी एक की अभिव्यक्ति है उस एक स्रोत नहीं ये सारी तरंगें उठी शब्द है काया जग उत्पानी शब्द है केरी पसारा कहे कबीर जह शब्द होत है भवन भेद है न्यारा कहते हो उतर जाओ उस भवन में जहां शब्द हो रहा है वही है मंदिर आदमी के बनाए मंदिरों से मुक्त हो जाओ प्रभु के बनाए मंदिर में चलो कहे कबीर जहां शब्द होते भवन भेद है न्यारा वो बड़ी अनूठी अनुभूति है अद्वतीय अतुलनी न्यारी इस जगत का कोई अनुभव ऐसा नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके न तो किसी स्वाद में वैसा स्वाद है ना किसी भोग में वैसा भोग है ना किसी सौंदर्य में वैसी झलक है ना किसी संगीत में वैसी शांति इस जगत में कुछ भी नहीं है जिससे उसकी तुलना की जा सके वो अतुलनीय न्यारा है जाओ और जानो कबीर शब्द शरीर में बिन बाजे तंत्र और वो शब्द तुम में छिपा है कहीं और जाना नहीं काशी नकाबा कहीं जाना नहीं कबीर सबद शरीर में वो तुम्हारे भीतर बसा है वो तुम्हारे रोए रोए में पड़ा है वो तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन उसी की तो धड़कन हो रही उसी का तो रोमांच कबीर सबद शरीर में विनगुण बाजे तंत जैसे देखा ना वीणा में सोया होता संगीत मच्छेड़ो तो सोया रहता छेड़ दो तो उठ जाता है मगर यह वीणा भीतर की और भी अद्भुत है बिन गुण बाजे तंत, वहां कोई वीणा नहीं है कोई तार भी नहीं है सिर्फ संगीत है अनाहत नाद है, भीतर जाओगे तो वीणा नहीं पाओगे और ना पाओगे किसी वीणाकार को न तो पाओगे किसी बजाने वाले को और ना पाओगे कोई वाद्य मगर अपूर्व संगीत है वह शाश्वत संगीत है न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत है उस संगीत को जिसने सुन लिया परमात्मा को सुन लिया उस संगीत को ही सुना था मोहम्मद ने एक दिन जब कुरान उन पर उतरी घबरा गए थे डर गए थे उसी संगीत को सुना था वेद के ऋषियों ने इसलिए वेद को हम अपौरषय कहते अपौरषेय का अर्थ है मनुष्यों ने नहीं रचे वेद उस अपूर्व संगीत में उतरे मनुष्यों का कृत्य उन पर नहीं मनुष्यों का हस्ताक्षर उन पर नहीं और अगर ठीक से समझो तो जब भी इस जगत में कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती तो वहीं से आती बाकी सब कचरा है बाकी सब कूड़ा करकट है जब भी सत्य कहीं भी सुनाई पड़े या सौंदर्य कहीं भी दिखाई पड़े तो जान लेना वहीं से आता है जब तुम एक सुंदर स्त्री को राह से गुजरते देखते हो तो वो सौंदर्य वहीं से आ रहा है जब तुम एक बच्चे को मुस्कुराते देखते हो तो वह मुस्कुराहट वहीं से आ रही है। सब वहीं से आ रहा है और जितना गहरा होता है उतनी गहराई से आ रहा है तो वेद हो कि कुरान की बाइबल हो कि गीता सब वहीं से आती और तुम्हारे भीतर वो पड़ा है इसलिए गीता में क्या खोज रहे हो जहां से गीता आती वही क्यों नहीं चलते जिस चेतन से कृष्ण बोलते हैं तुम उस चेतन में क्यों नहीं उतरते और जिस चेतन से क्राइस्ट बोलते हैं तुम उस चेतन में क्यों नहीं उतरते कबीर सब शरीर में बिनगुण बाजे तंत ना तो कोई वीणा है ना कोई बजाने वाला है न है न बीनकार है मगर स्वर अनूठा उठ रहा है अनहद बाजत बांसुरी वो बांसुरी बज रही बजाने वाला भी नहीं है और बांसुरी भी नहीं बाहर भीतर भरी रहा ताथे छूटी भरन थी और तुम्हारी भ्रांति तभी छूटेगी जब तुम इस बाहर भीतर गूंजते हुए संगीत में डूब जाओगे एक रस हो जाओगे नहीं तो तुम्हारी भ्रांति टूटने वाली नहीं उस संगीत की चोट ही तुम्हें जगाएगी उसी संगीत की चोट में तुम्हारा भ्रम तुम्हारा अंधकार तुम्हारा अंधापन तुम्हारा अज्ञान टूटेगा बाहर भीतर भरी रहा ताथें छोटी भरंत, शब्द शब्द बहु शब्द बहुअंतरा सार्द चिदे और शब्दों शब्दों में बड़ा भेद है अखबार में भी शब्द है और कुरान में भी शब्द है मगर शब्द शब्द में बड़ा भेद है शब्द शब्द बहुअंतरा सार शब्द चिदे क्या भेद है जो उस भीतर के शून्य से उठे उनमें कुछ कुछ सुनने की सुबह जो ऊपर ही ऊपर तुमने व्यवस्थित कर ली, उनका कोई मूल्य नहीं अंग्रेजी का महाकवि हुआ कुलरिच मर जाने पर उसके घर में हजारों अधूरी कविताएं मिली जो उसने कभी पूरी नहीं की उसके मित्रों को सदा से पता था वो उससे अक्सर कहते थे कि तुम ढेर लगाते जाते हो इनको पूरा क्यों नहीं करते और कुलरिज कहता मैं पूरा करने वाला कौन जितनी उतरती उतनी लिख देता हूं उससे आगे नहीं उतरती तो नहीं उतरती जब उतरेगी तो पूरी कर दूंगा नहीं उतरेगी तो अधूरी रहेगी मैं कौन समझना कुलरेज यह कह रहा है कि जब आती है मेरे भीतर मेरे बिना कुछ किए तो मैं सिर्फ लिख देता हूं मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं रचियता नहीं सृष्टा नहीं प्रभु गाता है कभी दो ही पंतियां उतरतीं, दो ही लिख देता हूं कुछ कविताएं तो ऐसी हैं कि जिनमें दो ही पंक्तियां कम हैं, कुलरिज ने कहा है कि कभी कभी मैंने भी सोचा था कि यह हजारों कविताएं इकट्ठी होती जा रही इनको पूरा कर दू कभी कभी मैंने पूरा करने की कोशिश भी की थी और दो पंतियां मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी मगर तब मैंने पाया कि वो मेरी दो पंथियां बिल्कुल ही असंगत है वो जो आई हैं पंथियां उनका स्वाद अलग है जो मैंने जोड़ दी हैं वो मुर्दा है वो ऐसी कि जैसे एक आदमी का पैर कट जाता है और उसमें लकड़ी का पैर लगा दिया वो लकड़ी का पैर किसी और को धोखा दे दे साथ रात में अंधेरे में चलते वक्त किसी को समझ में भी ना आए और शायद कभी किसी उपद्रव के क्षण में काम भी आ जाए मैंने सुना है एक पादरी अफ्रीका गया मनुष्य भक्षी लोगों के कबीले में ईसाई का संदेश पहुंचाने उसको पकड़ लिया गया भट्टी सुलगा दी गई कढ़ाई चढ़ा दिए गए उसको भून के खाने की तैयारियां होने लगी बैंड बाजी बजने लगे जब सब तैयारी पूरी हो गई और उसे ले चले भट्टी की तरफ तो उसने कबीले के प्रधान से कहा कि तुम जरा मेरा पहले स्वाद तो ले लो उसने कहा मतलब तो उसने जल्दी से चाकू अपने खींचे से निकाल के पैर का एक टुकड़ा काटा और उसको दिया उस कबीले के प्रधान ने मुंह में रखा चखा और थूका एकदम कहा कि और लोगों से कहा कि बंद करो ये आदमी खाने योग्य नहीं उसका पैर तो कारक का बना था पैर कट गया था और कार का पैर लगा हुआ था वो एक कार काट के दे दिया था उसने वो बच गया तो कभी काम भी पड़ सकता है लकड़ी का पैर भी काम पड़ सकता है मगर तुम तो जानते ही रहोगे भीतर की लकड़ी का पैर लकड़ी का पैर दूसरे को शायद धोखा भी दे जाए धोखा तो नहीं देगा कुलरज ने कहा कि मैंने अपनी पंतियां जोड़ के दूसरों को सुनाई भी तो उन्हें धोखा भी हो गया लेकिन मैं कैसे धोखा खाऊं मुझे तो साफ दिखाई पड़ता है अलग कहा वो स्वच्छ धारा जो आई थी कहा मेरा गंदा नाला जो मैंने मिला दिया कहा तो वे अपूर्व जीवंत शब्द और कहा मेरे मुर्दा शब्द कहां तो झरना था और मैंने यह चट्टाने रख दी इससे सौंदर्य कम हो गया बढ़ाने फिर उसने कहा फिर मैंने कोशिश नहीं की ऐसी घटना रविनाथ के जीवन में घटी उन्होंने गीतांजलि लिखी और फिर गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया अंग्रेजी पराई भाषा तो उन्होंने सोचा किसी से पूछ लें तो सीएफ एफ एंड्रूस से उन्होंने कहा कि आप जरा इसको देख लें मेरा अनुवाद ठीक है या नहीं सी एंड्रूस भाषा के ज्ञानी थे उन्होंने दो चार जगह शब्द बदले उन्होंने कहा कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं चार जगह उन्होंने शब्द बदल दिए और कहा आप सब ठीक है फिर रविन्द्रनाथ गए और लंदन में उन्होंने कवियों के एक समारोह में गीतांजलि का पाठ किया वो बड़े हैरान हुए अंग्रेजी का एक महाकवि ईट्स खड़ा हो गया और उसने कहा और शब्द ठीक तो है तीन चार जगह ऐसा लगता है किसी और ने शब्द रखे और सब जगह तो धारा बहती चली जाती मगर तीन चार जगह ऐसा लगता है सब छिन्न भिन्न हो गया रविनाथ चौके तीन चार जगह उन्होंने का कौन से उसने दो तीन उदाहरण बताए वो वही शब्द थे जो सीएफ एफ एंड्रूज ने लगवा दिए थे रविंद्रनाथ ने कहा मुझे क्षमा करे भूल मेरी और सी एफ ने गलत नहीं किया और रीट्स ने भी कहा कि तुम्हारे क्या शब्द थे जो तुमने पहले रखे रविनाथ ने कहा उसने कहा कि वो भाषा की दृष्टि से गलत लेकिन काव्य की दृष्टि से सही व्याकरण ठीक नहीं है उनका लेकिन उनमें लय में आगे पीछे के शब्द में संगीत भिन्न नहीं होता तुम पुराने ही शब्द रखो भाषा को जाने दो भाड़ में काव्य को बचाओ और रविन्द्रनाथ ने अपने पुराने ही शब्द रखे भाषा की भूल रही लेकिन काव्य की भूल बच गई तो एक तो ऐसा शब्द है जो तुम्हारे भीतर से आता है और एक ऐसा शब्द है जो तुम बाहर बाहर से इंजाम कर लेते हो बाहर बाहर से जो इंजाम किया उससे सावधान रहना वो आसार है जो भीतर से आए वो बड़ा मूल्यवान है जो प्रेम की घड़ी में उठता है वह बड़ा मूल्यवान है जो शांत शून्य में उठता है वो बड़ा मूल्यवान है